अभी इसके रहे हैं बुद्धि के लगाएंगे पार्थ प्रवृत्तिम निवृतिम कार्याम क्या मोक्षम देख लेना जितने क्या हो वैसा अन्वय कर लेना बाद में है पार्थ प्रवृतिम निवृतिम कार्याम क्या क्या या बुद्धि वेत्ति क्या शास्विकी अन्वय सबसे पहले करेंगे पार्थ किसका नहीं होगा पार्थ अब फिर सबका कर लेना प्रवृत्तिम निवृत्तिम कार्यकार्य क्या भया बंधम या मोक्षम या बुद्धि वेत्ति वेत्ती सा सात्विकी हे पार्थ प्रवृत्ति निवृत्ति कार्य और अकार्य कार्य और अकार्य कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय तथा बन्धन और मोक्ष को या बुद्धि वेत्ति जो बुद्धि जानती है सा सात्विकी वह बुद्धि सात्व की कही जाती है जानती कौन है बुद्धि यहाँ वेटी क्रिया का कर्ता इस बात में है बुद्धि और द्वितीय पद क्या है कर्म है प्रवृत्ति प्रवृत्ति को निवृत्ति कर्तव्य अकर्तव्य भय अभय बंधन तथा मोक्ष को जो बुद्धि जानती है वह बुद्धि सात्व कही जाती है यहां प्रवृत्ति का अर्थ है यहां पर कर्म मार्ग और निवृत्ति का अर्थ है ज्ञान मार्ग संन्यास मार्ग है प्रवृत्तिकार्ग कर और निवृत्तिक अर्थ है सं्य अर्थ है कर्तव्य अकार का अर्थ है यहाँ पे अकर्तव्य भय और अभय में भय का अर्थ किया भाष्यकार ने विभेद मतलब भय का हेतु क्या दुण दुण दुण है वही भय का हेतु और उससे विपरीत जो भय का हेतु न हो क्या है भय का हेतु न हो और मतलब वो अभय का हेतु ऐसा कौन है परमात्मा कौन है आपका हाँ तो भय का हेतु ये प्रपंच और अभय का हेतु कौन है परमात्मा भय अभय तथा बंधन और मोक्ष को जो बुद्धि जानती है वह बुद्धि कही जाती है वास्तव में देखेंगे प्रवृत्ति यहाँ प्रवृत्ति करते अर्थ है प्रवर्तन और प्रवर्तन का अर्थ है यहाँ पर कर्म मार्ग और कर्म मार्ग किसका हेतु बंधन का हेतु बंधन का हेतु कर्म मार्ग प्रवृत्ति का अर्थ है ना प्रवर्तन और प्रवर्तन से क्या लेना यहाँ पर कर्म मार्ग प्रवर्तन कर वही जो मतलब चलने वाला है ना बंधन कर का हेतु कर कर्म मार्ग और निवृत्ति निवृत्ति करज्ञासा करे की प्रवृत्ति कर्थ कर्म मार्ग और निवृत्तिक संयास मार्ग कैसे हो गया तो भाष्यकार बताते हैं की देखो इस वाक्य में बंद मुक्त शब्द आया है ना एक बंद मोक्ष के साथ एक वाक्य में पढ़ा गया है क्या प्रवृति और निवृत्ति जिस वाक्य में बंद और मोक्ष पढ़ा गया है उसी वाक्य में पढ़ा गया है प्रवृति और निवृत्ति तो इसलिए जो है ना प्रवृत्ति और निवृत्ति से क्या लिया गया है प्रवृत्ति से लिया गया है बंद का हेतु बंधन का हेतु करु मार्ग और निवृत्ति कर लिया गया है मोक्ष का हेतु संन्यास मार्ग क्यों लिया गया है क्यूँकी एक वाक्य में पढ़ा जाने से लगाइए पंक्ति बंधन और मोक्ष के साथ समान वाक्य में पढ़े जाने से बंधन और मोक्ष के साथ समान वाक्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति पढ़े जाने से उनकी लगेगी बंधन और मोक्ष के साथ एक वाक्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति पढ़े जाने से प्रवृत्ति और निवृत्ति का अर्थ तो कर्म मार्ग और संन्यास मार्ग है ऐसा ज्ञात होता है फिर लगाएंगे बंधन और मोक्ष के साथ बंधन और मोक्ष के साथ एक वाक्य में प्रवृत्ति और निवृत्ति को पढ़े जाने से पढ़े जाने से इसी में से यह ज्ञात होता है या कि प्रवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग है और निवृत्ति का अर्थ संस मार्ग है लगिया प्रवृत्ति का अर्थ कर्म मार्ग और निवृत्ति का अर्थ संयास मार्ग है साथ पढ़े जाने से बंधन का हेतु प्रवृत्ति से ले लिया कर्म मार्ग और मोक्ष के साथ पड़े जाने से निवृत्ति से क्या लिया मोक्ष का हेतु तो संन्यास मार्ग अब कार्य करते हैं इसका अर्थ है कर्तव्य आकर्तव्य है कर्तव्य मतलब करने योग्य कौन होता है विहित और प्रसिद्ध कैसा होता है अकर्तव्य न करने योग्य है तो यहाँ पर करण अकरण मतलब करना न करना करना कार्य कार्य से लेना है प्रसिद्ध कर्तव्य कर्तव्य करना और ना करना मतलब किसको करना और ना करना, कर। करना, करना तो बताते हैं देश कालाद्यपेक्षा दृष्ट अर्था नाम कर्मणाम तो यह कस्य है ना यह कष से लेना है कष कर्तव्य तो कष है ना कष से, से कश्य का अर्थ हो गया कश्य कर्तव्य है कष्ट का अर्थ होगा कष कर्तव्य है अकर्तव्य कष कर्तव्य अकर्तव्य लग जाएगा किसका कर्तव्य और अकर्तव्य कार्य आज कार्यकर्थ कर्तव्य कर्तव्य हो गया ना तो किसका कर्तव्य किसका अकर्तव्य कर्तव्य कर्तव्य का यह कर्णा कर लिख लिया तो किसका कर्तव्य और किसका अकर्तव्य तो बताते है देश का लाद्य से देश काल आदि की अपेक्षा से दृष्ट और अदृष्ट फल वाले कर्मों का देश की अपेक्षा से दृष्ट और अदृष्ट फल वाले कर्मों का कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों का कर्तव्य और अकर्तव्य कर्मों का करना और न करना तभी करना करनी पर कर दिया था देश कालादि की अपेक्षा से मतलब किस देश में कौन सा कर्म करना है किस काल में कौन सा कर्म करना है कैसा पात्र होने पर कर्म करना है ऐसा तो देश कालाजी की अपेक्षा से दृष्ट और अदृष्ट फल देने वाले द्रिश्थ और अदृष्ट फल देने वाले देश कालाजी की अपेक्षा से किए जाने वाले कर्मों का करना और न करना इसका करना और न करना है ना अब देखेंगे और भया भय है न कर्म से काम नहीं बुद्धि है न सभी प्रकार के कर्मो को है ना क्योंकि शास्त्र की बुद्धि तो है, ये बुद्धि है मतलब वो सब कुछ जान करके और फिर करेगा क्या निष्काम करेगा जानेगा सभी सभी कर पाएगा काम को छोड़ेगा का। ये बुद्धि है सब लेना जानने के लिए भया भय यहाँ पर विभेद असमात असमात विभेद इससे भय करता है इसलिए इसे क्या कहेंगे भय इससे भय करता है मतलब क्या हुआ भय का हेतु भय का कारण है का असमादिभेद इससे भय करता है तो अस, विभेद असमाद इससे भय करता है तो जिससे भय करता है उसे क्या कहेंगे भय तो भय कर तो हो गया भय का कारण भय का कारण क्या हुआ प्रसन्न और सदविपरी अभयम उससे विपरीत क्या हुआ अभय मतलब ये क्या हुआ कि ये तो भय का कारण हो गया उससे विपरीत अभय का कारण हो गया अभय का कारण क्या हो गया परमात्मक स्वरूप तो भयम क्या भयम क्या द्वंद समाप्त करने पर भया भय बनेगा इसका मतलब है दृश्य और अदृश्य विषय वाले भय और भय के कारण मतलब कोई जो है ना भय किसी अच्छा विषय है ना दृश्य और अदृश्य विषय वाले भय और भय का कारण है इसको आप ऐसा समझिए दृश्य और अदृश्य विषय वाला कौन भय हो अ हाँ मतलब भय का विषय दृश्य भी होगा अदृश्य भी होगा अभय का विषय दृष्ट होगा और अदृष्ट होगा अभी हम बताते हैं ऐसे भय और अभय का कारण है जैसे ध्यान देंगे सर्फ से आपको भय है है ना? भय किससे है सर्फ से तो यहाँ पर जैसे सर्फ का ज्ञान तो ज्ञान का विषय सर्फ सर्फ की इच्छा इच्छा का विषय सर्फ तो जब आपको सर्फ का भय हो रहा है सर्फ का भय हो रहा है तो भय का विषय हो तो क्या होगा सर्फ और तो सर्फ जो है ना कैसा विषय है दिखाई देता है तो दृष्ट विषय वाला भय हो गया ना का भय है मान लो नरक का भय हो गया आपको भी हमको नरक प्राप्त होगा तो भय का विषय नरक हो गया वो कैसा हो गया अदृश्य हो, तो हो गया और अभय इसी प्रकार समझेंगे की जो ये ये अभय जैसे देखेंगे भय का अभाव भय का अभाव मान लीजिए आपका कोई प्री मित्र है उससे आपको क्या है की भय नहीं है ना क्या उससे आपका अभय है तो मित्र मित्र मित्र जैसे सब का भय होता है मित्र का अभय हो गया तो अभय का विषय मित्र कैसा विषय हुआ दृष्ट विषय हुआ है ना और जो अभय परमात्मा स्वरूप से भी क्या होता है अभय होता है ना भय का अभाव होता है तो परमात्मा स्वरूप जो विषय हुआ अभय का वो कैसा विषय हुआ अदृष्ट ऐसा लेना है ना दोनों प्रकार के ले लेना लोक में जो वस्तुएं होती है कुछ भय देती है कुछ अभय देती है तो दोनों प्रकार का ले लेना यहाँ पर दृष्ट और अदृष्ट विषय वाले भय और अभय का कारण भय और अभय का कारण भय का, का कारण क्या है अभय का, का कारण क्या है ऐसा बंधम आया ना श्लोक में बंधन मतलब हेतु के सहित बंधन को हेतु के सहित बंधन मतलब ये अविद्या राग आदि राग आदि बंधन के हेतु है ना अविद्या राग आदि यह सब क्या है बंधन के हेतु है मोक्षम क्या हेतु के सहित मोक्ष हेतु के सहित मोक्ष मतलब क्या है वैराग्य ज्ञान भक्ति आदि ये क्या है मोक्ष, के मोक्ष, के मोक्ष को जो बुद्धि जानती है व्यक्ति कर सभी जाना सा बुद्धि है से उस श्लोक में कही गयी उस श्लोक में कहा गया अच्छा अच्छा ज्ञान अभी पहले ज्ञान के तीन वेद पहले आए हैं क्या नहीं। अच्छा तो बताये तो पूर्व हाँ पूर्व में कहा गया ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है आया है न पूर्व में कहा गया ज्ञान बुद्धि की वृत्ति है बुद्धि तो वृत्ति वाली होती है जब बुद्धि की वृत्ति ज्ञान हो गया तो ज्ञान वो वृत्ति वाली कौन हुई बुद्धि तो वृत्ति वाली होती है धृति अभी बुद्धि वृत्ति विशेष आयो भी बुद्धि की वृत्ति विशेष है धृति भी बुद्धि की वृत्ति विशेष एक ऐसी वृत्ति है बुद्धि की जिसे धैर्य कैसे है ना जिससे द्वारा अवसाद को प्राप्त हुई खिन्नता को शिथिलता को प्राप्त हुई देर इंद्रियों को धारण किया जाता है जैसे काम करते करते थक है अब दोबारा काम करने की इच्छा नहीं होती है अगली ध्रृति है धैर्य है वो दोबारा तैयार हो जाएगा है ना नहीं तो थक करके आदमी करना नहीं चाहेगा खिन्नता हो जाएगी उग जाएगा उबला समझते पढ़ते पढ़ते आप मेरा मन नहीं लगता धृती है तो क्या है कि फिर लग जाएगा धृती आपको बताया था तेरहवे में में धृती शब्द आया है नहीं? आया है तो देखना तेरा छह वहाँ पर शंकर वस्तु किया है तेरा छह पर जी। मेरा छः उसको हम पढ़े देते हैं अभी अवशाल है तीन सौ सोलह तीन सौ सोलह आरोप हाँ औसाद को प्राप्त हुई मतलब शिथिलता को प्राप्त हुई खिन्नता को प्राप्त हुई आजकल डिप्रेशन सब सुना है जी जी वो औदाधस तो <laughs> औसाद को प्राप्त हुई देह और इंद्रिया जिसके द्वारा धर्म की जाती हैं धर्म की जाती है मतलब चुनाव कार्योपयोगी की जाती है अवसाद को प्राप्त हुई देय और इंद्रिया कार्योपयोगी जिसके द्वारा की जाती है वो क्या है ठीक है ये दृष्टि दृष्टि है द्रिटी है अब जल्दी है अवसाद उस, नहीं उसको अवसाद नहीं मुख्य तो यही यही मानी जाती है इसी को दे देते हैं होना दे दे दे दे दे दे दे। दे। तो और ज्ञान में बुद्धि का मतलब जो है ना वो आपका ये जो अंताकरण है ना उसकी वृत्ति ज्ञान है मैंने बुद्धि कर, तो कर अंताकरण किया गया है बुद्धि की वृत्ति ज्ञान है मतलब अंताकरण की वृत्ति ज्ञान है है ना अंताकरण की वृत्ति ज्ञान है हाँ चलिए बुद्धि करता है या बुद्धि उदी वाला शिक्षण करता है ऐसा कहना नहीं देखो यया धर्मम यम च कार्यमें जाना बुद्धिराजती यया धर्म अधर्म चर्मं अधम च कार्यम अकार्यम बुद्धि चयथावत्र बुद्धिस्पार्थराजसी पाथ यया धर्मम अधर्मम अच्छा यया धर्मम क्या अधर्मम कार्यम क्या अकार्यम यो नहीं कार्यम क्या अकार्यम आयथावत प्रजानाती बुद्धि राज धर्मम क्या कितने इसमें तीन है देखो पार्थ यया धर्मम अधर्मम अधर्ममें इसमें तीन है पार्थ यया धर्मम क्या अधर्मम क्या कार्यम क्या अकार्यम धर्मम क्या अधर्मम क्या कार्यम क्या अकार्यम अयथावत क्या बुद्धि राजती जिस बुद्धि के द्वारा धर्म धर्म धर्म को अधर्म को कर्तव्य को और अकर्तव्य को अयथावत ही जानता है आ यथावत ही जानता है मतलब विपरीत ही अयथावत ही जानता है विपरीत तो तामसी में आया है ना मतलब पूर्णता नहीं जानता है ये मतलब है पूर्णता <laughs> नहीं जानता है क्या बुद्धि राजसी उस बुद्धि को क्या कहते हैं राजसी पूर्णता नहीं जानता है वो आ यथावत ही जानता है मतलब वे अपूर्णता ही जानता है ऐसा अपूर्ण रूप से ही जानता है यद जिसके द्वारा धर्मम कर शास्त्र चोरितम मतलब शास्त्र विहित धर्म शास्त्र धर्म मतलब शास्त्र विहितम धर्म शास्त्र धर्म को और क्या तत्प्र धर्मम और शास्त्र अधर्म को कार्यम कार्यम क्या पूर्व पूर्व में कहे गये कार्य और अकार्य को मतलब कर्तव्य और अकर्तव्य को अयथावत ही जानता है मतलब यथावत नहीं जानता है यथावत नहीं जानते अयथावत का अर्थ हुआ न यथावत मतलब यथावत नहीं जानता है तो अयथावत का अर्थ किया न यथावत और न यथावत का सर्वता निर्णय न की पूर्णता निर्णय पूर्व के नहीं जानता है पूर्णता निर्णय पूर्व के नहीं जानता है या पूर्णता निश्चय से नहीं जानता है पार्थ हुआ बुद्धि राजसी है अब देखो अधर्मम या धर्म राज हे पार्थ पमसावृत्ता या बुद्धि पार्थ तमसावृत्ता या बुद्धि अधर्म धर्म मन क्या सर्वान् विपरीतान क्या सर्वान् विपरीतान्य सम्बन्ध हो जाएगा पार्थ तमसावृत्ता या बुद्धि अधर्मम धर्ममिति, मन्यते, क्या सर्वार्थान तमसी बुद्धि से विक्रीता जो बुद्धि तमोगुण से जो बुद्धि धर्मम मन्यते अधर्म को धर्म ऐसा मानती है अधर्म को क्या मानती है हाँ पहले के लोग इसे सोचते थे ना हमारे तो परिवार है भाई हैं पुत्र हैं पत्नी है सब है यदि हम बेईमानी करेंगे तो अच्छा नहीं होगा कैसे पियेंगे इसका मतलब क्या है यदि बेईमानी करेंगे तो अधर्म अधर्म होगा फिर हम तो हम तो पुत्र वाले हैं पत्नी वाले हैं हमारे सब कुछ है हम बेईमानी करेंगे तो कैसे दिएगा मतलब हम बेईमानी करके तो नहीं जी सकते बेईमानी से अनर्थ हो जाएगा आजकल हम कई लोग सोचते हैं सब परिवार है बेईमानी नहीं करेंगे तो कैसे दियेंगे मतलब खुद चाहिए बेईमानी करने के लिए है न पहले बेईमानी नहीं करेंगे सोचते थे हमारे तो सब कुछ है हम बेईमानी नहीं करेंगे मतलब यदि बेईमानी करेंगे तो हमारा सब साधानी हो जाएगा सब सर्वनाश हो जाएगा ये सोचते थे और आजकल सोचते हैं यदि बेईमानी नहीं करेंगे तो वे क्या है कि जीना गर्फ हो जाएगा बेईमानी करना है सबके लिए तो उल्टा हो गया सब ये अगर बिल्कुल ठीक विपरीत हो गया है तमो गुणों से आज साबित जो बुद्धि अधर्म को धर्म हिसाब मानती है जैसे किसी के दुख देना किसी को सताने को क्या मान लेता है सबसे धर्म मान लेता है ना घूसपोरी को धरु मान लेता है ये तो आजकल हो रहा है ना घूसपोरी को मान लिया पार्थ से आच्छादित जो बुद्धि अधर्म को धर्म ऐसा मानती है क्या सर्वार्थान विपरीतान और सभी अर्थों को विपरीत मानती है सभी अर्थों को विपरीत मानती है या सभी विपियों को विपरीत मानती है सात आंशी बात कैसी है जो विपरीत मानती है लिए। लिए। अधर्म का अर्थ है यहाँ पर प्रसिद्धम मतलब है ना मतलब मतलब शासिद्ध अधर्म को शास निषि अधर्म को शास्त्र भी एक धर्म ऐसा मानती है ठीक है मानती है या जानती है ठीक है शास निषि अधर्म को शास्त्र भीत धर्म में मानती है तमसा दृष्टा सती के से आच्छादित होते हुए या तम से आच्छादित होकर सर्वार्थान का सर्वान योग्य पदार्थान अर्थ से लिया के सभी पदार्थी को विपरीत ही जानती है वह बुद्धि है और देखो ये किस किस किसके वेद हुए बुद्धी बुद्धी बुद्धी अब धरती के तीन वेद के लिए यहाँ पर अभी धरती शब्द आया था क्या तो ये अभी कहा तेर का जो तो बताया था उसमें अच्छा भेदम गुणतस्व सुनूगा इसलिए तेरा छह बताया था इसलिए आया बुद्धि की वृत्ति विशेष बताया तो बुद्धि हाँ। त्रिविद हो गयी अब ध्रति के तीन भेद कहे जाते हैं धृत्याय धारय मन प्राणेन्द्रीय क्रियाचारिणिया सात्की धृतिया यया श्लोक देखेंगे धृती यया धारे से मन प्राणेन्द्रीय क्रिया आग विचारिणियाचारिणिया धृति सात्वी पार था योगेन यया पार था योगेन पार्थ योग यग विचारिणियाचालिणिया मन सा प्राणेन्द्रीय क्रिया धारियत् धृती सात्वी साधति हाँ योग के द्वारा ने धृत्या जिस अविचारी धुति से भाष्म पदार्थ देख लेना अभी जो है ना मतलब व्याख्या भाष्म देखेंगे अभी पदों का समझ लेना सार्थे योगे नया योग के द्वारा जिस अभिवि अविचारी धृति से योग के द्वारा जिस अव्य विचारी से मन प्राण तथा इंद्रिय की क्रियाओं का नियमन किया जाता है धारण किया जाता है मतलब नियमन किया जाता है मन प्राण तथा इंद्रिय की क्रियाओं को धारण किया जाता है या नियमन किया जाता है hmm. किसकी क्रिया मन की प्राण की और hmm. इंद्रियों की क्रिया मन की क्रिया का नियमन नी, करना मतलब मन को सुंदरता से रोकना एकाग्र करना प्राण की क्रिया को भी संयमित करने से क्या है कि इंद्रिया शांत रहती है और तो प्राणायाम से होता है उठता है ये और इंद्रियों की क्रिया लग दिया? ये पार्थ योग के द्वारा जिस अब अविषाणी धरती से मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं को संयमित किया जाता है सात धृती सा युवा धृती सा है में देखेंगे धार्य नियम क्या है नियमन किया जाता है नियंत्रित किया जाता है ऐसा समझेंगे हाँ नियंत्रित किया जाता है अब देखेंगे धृत्यायया धृत्यायया का अन्वय साथ है हमने अन्न क्या बताया था यह अभिविचारण स्वार्थ योगे नया अभिविचारण्य धृत्याचारिणत्या तो अब देखो भाषुकार क्या कहते हैं धृत्यान पदों का अभविचारणा इस विवाहित पद के साथ अन्य होता है यह अभिविचारणा धृत्या हिसाब में हुआ है ना ये ऐसा लगा लेना अभविचारणा इस पद का व्यवाहित पद के साथ होता है लग गया लगेगा इस पद का इस व्यवहार पद के साथ होता है धार्यते करते नियमित किया जाता, है, नियंत्रित किया, जाता है कि किसे किया जाता है तो मना प्राण इंद्रिय क्रिया मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाओं का नियमन किया जाता है मन चाह प्राणा चाह इंद्रिया का द्वंद्व समास पर क्या होगा मन प्राण इंद्रियाणी क्या लेना है मना प्राणी मना प्राण इंद्रिया मन प्राण तथा इंद्रिय की क्रियाओं को चेष्टाओ है चेष्टा है ना ता ताह जो है द्वितीय बहुवचन में है क्रिया चेष्टा है, है प्रथमांत हो गया ना श्रेष्ठा अफि जो तह आया है वो श्रेष्ठ दुष्यत है ना उनको किसको उत्साह उनको कहा से रोका जाता है उच्छास्त्र मार्ग प्रवृत्ति है इसका मतलब है कुमार्ग उच्छास्त्र का शास्त्र विरुद्ध शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति से रोका जाता है उनको शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति से रोका जाता है शास्त्र विरुद्ध मार्ग में प्रवृत्ति से किसको रोका जाता है मन प्राण और इंदिरी की क्रियाओं को शास्त्र विरुद्ध मार्ग में रोका जाता है कि सात दुग्ध मार्ग में प्रवृत्ति न हो उनकी कर बैठ्यू क्योंकि धृतिया धार माना क्योंकि धृती के द्वारा धारण की गई या ध्री के द्वारा नियंत्रित की गई धृती के द्वारा नियंत्रित की गई कौन चेष्टाएं धृती के द्वारा नियंत्रित की गई मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाए अशास्त्री विषय नहीं होती है अशास्त्री विषय नहीं होती धृति के द्वारा नियंत्रित की गई मन प्राण और इंद्रिय की क्रियाएं अशास्त्रीय विषय नहीं होती हैं या अशास्त्री विषयों में नहीं जाती हैं। हमने बोल दिया धर्माना मतलब नियंत्रित कौन सी गई हैं? ठीक है योगेन योगेन का देखना योगेन या अविचारणा दृत्या योग के द्वारा योग करते यहाँ पर समाधि समाधि करते एकाग्रता योग का क्या अर्थ है समाधि और समाधि का क्या है एकाग्रता योग के द्वारा जिस अविचारणी दृष्टि के द्वारा अविचारणी दृष्टि, अविचारणी अर्थ है नित्य समाधि अनुगत की सदा समाधि में लगी हुई सदा एकाग्रता में लगी, लगी, लगी हुई देखो योगेन अर्थ भी समाधि न है ना मतलब समाधि के द्वारा सदा समाधि में लगी हुई एकाग्रता के द्वारा सदा एकाग्रता में लगी हुई मतलब पहले से एकाग्रता है तो उसपे और ज्यादा एकाग्रता बढ़ाएंगे एकाग्रता है लेकिन और ज्यादा एकाग्रता को बढ़ाना है तभी तो योग के द्वारा जिस से मतलब समाधि के द्वारा सदा समाधि सदा समाधि में लगी हुई कौन धृती है ना अब ध्यान देना योग के द्वारा पहला तो योग के द्वारा अर्थ है दूसरा अब विचारणा पर जो है धृतिया का विशेषण है योग के द्वारा सदा एकाग्रता में लगी हुई जिस धृति द्वारा एकद उत्तम या तात्पर्य होता है अथवा या अभिप्राय होता है क्या होता है कि ऐसा आप देखेंगे धारेमाणेना धारेमाण योगेना अव विचारणा धृत्या मना प्राणेन्द्रीय क्रिया धारियती धारे माणा कर धारणा करने वाला अथवा कही वो नियंत्रित करने वाला साधक समझ सकते हैं ना मतलब यहाँ पर ये नीमन करने वाला मनुष्य नीमन करने वाला हाँ किसका नीमन करने वाला मन प्राण क्रियाओं का नीमन करने वाला मनुष्य या तो साधना करने वाला मनुष्य साधना करने वाला मनुष्य योग के द्वारा साधना करने वाला मनुष्य योग के द्वारा नियमन करने वाला मनुष्य योग के द्वारा अब विचारित दृष्टि अभी आप भिचा, दृष्टि के द्वारा मन प्राण और की की क्रियाओं का नियंत्रण करता करता करता है करता है करता है है है है नियंत्रित एवं या दृष्टि दृष्टि दृष्टि दृष्टि इस इस प्रकार जो जो वाली कैसी है, की है। और देख ध्यांगे धर्म धर्मका धृत्या धारियते अर्जुन प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति राजसी देखिए तू अर्जुन तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन प्रसंगेन प्रसंगकांक्षी प्रसंग फलाकांक्षी यृतिया धर्मका धारियते पार्थ सा राजसी तू अर्जुन किन्तु हे अर्जुन किंतु हे अर्जुन, अर्जुन प्रसंगेन प्रसंगी धृत्या धर्म तू अर्जुन अर्जुन प्रसंगेन करता है कि प्रसंग से प्रसंग से फलाकांक्षी करता है कि फल की आकांक्षा से युक्त होकर जो मनुष्य प्रसंग से फल की आकांक्षा से युक्त होकर जो मनुष्य यह या जिस दृष्टि के द्वारा धर्म काम और अर्थ को धारण करता है या धर्म काम और अर्थ का उदाहरण करता है या धर्म काम और अर्थ का निर्णय करता है धर्म काम और अर्थ का निर्णय करता है किंतु हे अर्जुन प्रसंग से या प्रसंगानुसार फल की आकांक्षा से युक्त होकर जो मनुष्य फल की आकांक्षा से युक्त होकर जो मनुष्य जिस दृष्टि के द्वारा धर्म काम और अर्थ का निर्णय करता है पार्थ उस मनुस्थिति वह बुद्धि उस की वृति राजसी है वह कैसी है राजसी है मतलब तो प्रसंगानुसार फल की आकांक्षा से युक्त हो गए कोई लाभ का मौका देखा तुरंत फल की आकांक्षा हो गई नहीं बने रहेंगे कोई फायदा लाभ का अवसर कोई छोड़ेंगे नहीं कब तो देखिए तो धर्म कामार्थान यहाँ कामा धर्म झा कामा अर्थाचा धर्म कामार्थ प्रथमा बहुत है ना तान धर्म कामार्थान धृत्या थे मन में ऐसा लगाना तू अर्जुन किंतु हे अर्जुन प्रसंग के अनुसार फलाकांक्षा अच्छा से युक्त होकर जो मनुष्य प्रसंग के अनुसार फल की आकांक्षा से युक्त होकर जो मनुष्य मन में नित्य कर्तव्य रूपान लिखा है ना वास्तव में मन में नित्य कर्तव्य रूप धर्म काम और अर्थ का निर्णय करता है न मन में नित्य रूप मन में निर्णय करता है निर्णय कहाँ करता है मन में और किसका धर्म काम और अर्थ का ये कैसे नित्य करता रूप मन में नित्य करता रूप धर्म काम और अर्थ का निर्णय करता है।, या कोई नहीं है ना धर्म काम और अर्थ का तीन पुरुषार्थों का धर्म आदि के धारण का प्रसंग आता है या जिस दिल धर्मादि के विचार का प्रसंग आता है निर्णय का प्रसंग आता है जिस चीज धर्मादि के निर्णय का प्रसंग आता है उस उस प्रसंग से फलाकांक्षा से युक्त होता है हाँ धर्म मिल जाए काम मिल जाए अर्थ मिल जाए ऐसा सब जो पुरुष है, है, है, उस पुरुष की जो धरती है राज तो पंद्रह अच्छा और देखो यनम भयम शोकमेरा देखिए दुर्मेधा योक विषाद्यादम च्याद ना धृतीतामसी च्या मता दुर्मेधा दुर्मेधा यया भयम् भयम शोक विषाद्या मदम् ना, ना, कर लेना, ना अच्छा, दुर्मेधा करत है कि मेधा वाला मनुष्य है ना तो दुर्बुद्धि मनुष्य बज लेना है ना? मनुष्य जिस धृति के द्वारा स्वप्न अर्थ यहाँ पे निद्रा की जिस धृती के द्वारा निद्रा भय शोक विषाद और मद को छोड़ता ही नहीं है है ना? नामसी मता हुआ धरती मानी जाती है समय पर क्या है कि की नींद को छोड़ देना चाहिए नींद छोड़ने का समय आया फिर थोड़ा और सोचते और थोड़ा सो ले है ना तो ये धरती का है तम चाहिए ये तम चाहिए समय हो गया जगने का थोड़ा और सो ले हो गई हाँ ये ये है ना यया दुर्मेरा का मतलब है दुर्बुद्धि मनुष्य जिस दृष्टि के द्वारा निद्रा को छोड़ता ही नहीं है है ना हमें भय जल्दी निवृत्त हो जाना चाहिए शोक मतलब सुख को नहीं छोड़ता है विषाद का वही अवसाद शुन्यता को नहीं छोड़ता है और मध को नहीं छोड़ता है वह ध्रति कैसी मानी जाती है काम की मानी जाती है स्वप्नम स्वप्नम कर यहाँ पर निद्राम तो और स्वप्न दोनों ही अर्थों में है प्रसंगानुसार दोनों ही अर्थों में आता है धातु से कि नन प्रत्यय कर स्वप्न तो हो गया कि प्रत्यय करके सुसुष्टी हो गया प्रसंगानुसार अर्थ हो जाता है स्वप्नम करके निद्राम भयम करते त्रासम त्रासम शोक करके क्या है दुख अभिषादम कर विषणता और, और विषणता अर्थात मद है ना यहाँ पर सब देखे मद अर्थ है की अशास्त्री विषयों के सेवन से चित्त की पराधीनता अशास्त्री विषय सेवया चित्त से पराधीनत्व अशास्त्री विषय सेवया चित्त से पराधीन अशास्त्री विषय सेवया चित्त पराधीनत्व अशास्त्री विषय के चिंतन से अशास्त्री विषय के सेवन से या अशास्त्री विषय के भोग से चित्त का पराधीन होना ऐसा यहाँ पर भाषा प्रकाश किया है अशास्त्री विषय सेवया भाष्यर्य प्रकाश व्याख्या में ऐसा किया है अशास्त्री विषय सेवया चित्त से पराधीनत्म कर लो या विवसत्व भी कर सकते सराधीन मद को अब ध्यान दे न देखेंगे मदम मद को नहीं छोड़ता है अब ये बताते हैं वास्तविक आत्मनु अपने लिए विषय सेवन या अपने लिए विषय भोग को ही बहुत मानने वाला अपने लिए विषय भोग को ही बहुत मानने वाला किसको बहुत मानवा है विषय सेवन को मतलब यही हमारे लिए ठीक है अपने लिए विषय सेवन को ही श्रेष्ठ मानने वाला उनमत्त की तरह व्यक्ति अपने लिए विषय सेवन को ही बहुत मानने वाला उनमत्त के समान मनुष्य उनमत के समान मनुष्य मद को ही मन में नित्य कर्तव्य रूप से समझते हुए मद को ही मन में नित्य कर्तव्य रूप से समझते हुए है ना अशास्त्रीय विषय के भोग से चित्त का पराधीन होना क्या यह मद है तो ऐसे मद को ही सदा कर्तव्य रूप से समझते हुए कुरन कर समझते हुए कर लेना ना भी निकी करते नहीं छोड़ता है और साथ इनको बनाए रखता है नहीं छोड़ता है मतलब इनको किसको निद्रा भय सो और मध को बनाए रखता है दुर्मेधा कर धरती है वह शामी मानी जाती है ओम पूर्ण मूर्ण पूर्ण पूर्णम पूर्ण अक्ष पूर्ण माना पूर्ण मेवा